हरिओ सक्ष श्रीमते नम ओ नम परम हंसा स्वादितकमलिन्हा भक्तनमाननस निवास श्रीरांद्रा बाग् वदने लीक्षसे ये गेश तन्शम विश्वसर्ग विसर्गानलक्षण लक्षणाख्यम पर जगद्धा प्रहलाद नारद पराशर पराशरपुंड सांबरीशुकर्जुन वितभषणादी शुनिया छाकृभ्य सिंधु्य नाम पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः प्री सीताथ साररंभान श्रीरामंद मध्यमान पर्यंतां गुरु परम परां नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेय नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नम वर्णाथसा रता छंदसा मंगलाना चर्ता वंदे वाणीनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास न विश्वासिण यश्यी सिद्धा स्वास्थमीसारामम गुणग्रा पुण्यिण वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश गिरा अर्थ जलवी जलवीति कहियत भिन्न न भिन्न बंदम सीता राम पद जिन ही परम प्रियन्न सिया मांडवी उर्मिला कृतकी चार सुवन चारो रतन तुलसी कर सणाम बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कल समुद्र कलितमुद्रूरत लो सब सप्तहाज बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु हरि महामोह पुण्य जासु वचन रविकरण कर प्रणव पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार व सही राम सरचापुंड इंदु समदेह कुमार रमण करुण जा दीन परमेश करु कृपा मर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय जगत जननी गौ माता की है अखिल गोवंश की है श्री सुरश्याम गोधाम की है श्री जड़पुर गोधाम की है श्री पतमेड़ा गोधाम की है श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की है जगदगुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जगदगुरु कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज जी सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज जी सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज जी सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त समीन की जय पूज्य बाबा श्री भरतदास जी महाराज की जय उनके पुण्य स्मृति महोत्सव की जय जय जय श्री राधे जय जय त्रीताराम हर हर महादेव निताई गौर ठाकुर जी झूला पर विराज गए एक झूला गाएंगे उसके बाद कथा सुन indo re indo re kat kat kaam karo indo re kat kat kaam karo indo re kat kat kaam karo indo re kat kat kaam karo अद्भुत शोभा लखड़ी सखिया अद्भुत तो लकड़ी सखिया अद्भुत शोभा लखड़ी सखिया अद्भुत शोभा बाढ़त रंग लखोरे दो कथ तक काम करो हिलोरे कथ तक काम करो लखड़ी सखिया अद्भुत लखड़ी सखी बाधत रंग ंग जपोरे हा बारत गंगो रे सत सत काम करो हिलो रे सत सत काम करो रे तिरभुतनाथ सुताले ता बुद्धनाथ सुसालुद्धनाथ सुसाल सन्फ तिर बुद्धनाथ सुसाल सन् राजीव ने नन जोर जोर राज रसिक सिरो श्री स्त्री रघुनंदन रसिक शिरो श्री रघुन रसिक शिरो मणि शत्री रघुनंदन रसिक शिरो मणि शत्री रघुनंदन सूलख अवध सत सत काम करो हिलो रे सत सत काम करो श्री प्रसाद श्री चारु चारुशिला श्री प्रसाद श्री चारु चारुशिला दोन दो अपर समाज चह बिशीराज अपर समाज चह बिशीरा अपर समाज चह बिशी समय साई मृदंग इधंगो इनो रे सत तत् काम करो हिंदो रे सत गान करत पिकबी नाचत गान करबी नाचत गान करत पिकबे नाचत गान करवी घनतामिनी लक्ष युगल चंद्र आनंदी युगल चंद्र आनंदी शकोर, निर्घत अग्र चकोर चको निर्घत अग्र चकोर सत सत काम करो कट काम करो रे इनो रे कथ कथ काम करो रे इनोरे कथ कत काम करो इनोरे लकड़ी सखिया अद्भुत शोभा अजबुत बाढ़त रंग झकोर जको बाणत रंग जकोर जको कत चंद आनंद अमीर युगल चंद्र आनंद युगल आनंद अमीर युगल चंद्र आनंद अमीत निर्खत अगृत कोर कपोर निर्भय अग्रतोर कपोर निर्खत अग्रतकोर निर्भय इंदोर झूलो का प्यारी सुकुमारी इंदोर नामे काई भूलो रो दिया प्यारी सुकुमारी इंदोर नामे काई i लग रहे झूलते हुए रेशम डोरी पवन पुर वही सजनी हिलोरना में बली बली rani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 के सिया प्यारी के झूलना में प्यार झूलना में खत श्री झूलन बिहारणी बिहारी जी की जय इतने पद हैं हम लोग सोचते हैं हम वृंदावन के हैं तो हम सोचते हैं कि अयोध्या में तो ये सब उत्सव के पद बहुत कम होंगे आपको दिखाते हैं एक प्राचीन पांडुलिपि की फोटो स्टे ये झूला के पद हैं हम महीना भर गाएं तो पूरे नहीं होंगे एक महीना गाय तो पुरानी छपी हुई इसकी पांडुलिपि है फोटो स्टेट जिसको कहना चाहिए मन में तो खूब करता लेकिन फिर कथा कैसे होगी इसलिए ठाकुर जी ने झूलन झांकी में दर्शन दिया वही हम लोगों के लिए बहुत आनंद की बात है अब ठाकुर जी झूला तो झूल ही रहे हैं चाहे जनकपुर की बगिया में झूल रहे हैं और चाहे श्री प्रमोद प्रमोदन में झूल रहे हैं झूला ठाकुर जी झूल रहे हैं अब हम लोग थोड़ा मानस जी का जो श्री हनुमान जी के चरणों में पांच को निवेदित करते हैं करके और फिर आगे की चर्चा करें कहाँ तक हो गया था? दो सौ तो है 220 सौ तो हाँ दोहा संख्या 220 दो तक भगवत कृपा से हो चुका है बालकांड दोहा संख्या 220। सौ बीस बय सदन श्याम गौर सुखधा अंग अंग पर बार कोटि कोटि तु सकान कहू सखी अश को तुभा करी बंधु दौ मग मुनि धार आए देखन चाप मग सुनिहर सिंह सवना देखी राम सवि को परही है हो इन सब हमरे से लोगों सखी हमारे बेना इन कर दर्शन यह संगत हो जब पुण्य बुला अपर कहू सखनी का यही विवाहित कृष तू कर साप कटोरा श्यामलोरा तब असम अरे सयानी सुनिया पर इन कहु सखीन कहा को तो बड़ प्रभाव दे कसलु परत जा तू पद कहू करी अकृत री ना भोर जे बिरंगी सती सम विचारी वचन सुनी सब हर सही सही बर सुमन सुमुख सुनि ब्रंद जा, जा बंधु दो तह तहां परमानंद पुरपूरव दिश गे दो भाई जहां धनुम खूमि बना चारु विसारा चारूदारी तो पाला चम पाला हा पर मंज मिला नगर लोग निकट विशाल जाए जिनके ना ना बनाए। सब नारी निज निजारी बालक कही कही मृदु वचना सागल प्रभु दिखावई शिशु यही नीति प्रेम बद मनोहर मनोहरदादी मनोहरदा मनो सन पुल कही हज हर सुख देखा राम शिशु सब राम प्रेम प्रेमवत जान राम रम प्री तमेज निकेश बताने राम रम निज निज रुचि सब ये बुलाई रामा। रामा तो राम राम सहित तई गो भाई राम राम राम दिखाव अनुजी रचना राम मधु मधुर मनोहर वजनाराम रम लव निाराम राम रचासन माय राम रम भगेशयारा रम चितमक जा चले रामा रम जानी बिलम का मीरा रम जार रामा राम भजन प्रभाव सोई रामा राम कही बात ्रमज भै आई राम सभय सप्रेम विनीत अति सब सहित सित दुबा गुरुपज पंकज नाय तिर आय सुपा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय Ram je, Ram je je, Ram. Ti Ram. का, का मंगल में प्रसंग चल रहा है एक बार तो हम लोग ठिकाने तक पहुंच गए श्री रघुनाथ जी तुलसी पुष्प लेकर गुरुदेव के समीप में आ गए और सिंघावलोकन न्याय से पुनः हम लोग वाटिका में स्थित हो जाएं, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं रक्षक भूपति बाग के सेवा धर्म सुजान हम चाहत कछतूल दल अनुमति करू प्रदान <ख़ाँ> आहा। आप सुन चुके हैं केवल स्मरण करा रहा माली ने कहा मालिम को तो स्वप्न दर्शन हो ही चुका है और वो तो अपना स्वप्न सुना रही थी कि इसी बीच में युवल सरकार श्री राम और श्री रामानुज दोनों पधारे स्वप्न स्वप्न नहीं रहा स्वप्न सत्य हो माली बड़ा चतुर उसने कहा सजनी अब ही अनुमति दे दे तो तुरंत फूल ले फिर गई हैं अभी तुरंत आज्ञा दे दी अनुमति दे दी तो बस पुष्प तुलसी लेके चले जाएंगे यह बोल अमोल सुधा कम तो पुनः क्रुति लाभ कहाँ पई हैं इसलिए मेरे मन भाव यही कछु बात बनाई के बिरमई हैं हमारे मन का तो यही भाव के कोई ऐसी बात बनावे कि इनको बिरमा लें अटका लें कछु और समय रसमय रसना, श्रुति लोचन श्रुति लोचन लाभ ललक लयी हैं। माली ने पूछा महाराज कहाँ से आए हैं? आपका शुभ नाम क्या है कहाँ के रहने वाले हैं? आपके माता पिता का परिचय आपका परिचय रघुनाथ जी ने सब परिचय दिया और उनकी कीर्ति पता का फहराई श्री लक्ष्मण जी ने क्योंकि रघुपति कीरत की दंड समान भय जस जा का तो श्री लक्ष्मण जी ने सारी बात बताई कि मेरे पिताजी से मांग करके गुरु जी लाए मार्ग में ताड़का का उद्धार किया मारीच को बिना फरके बाण से सौ योजन दूर फेंक दिया सुबाह को भस्म सात कर दिया अहिल्या का उद्धार कर दिया और अब गुरु आज्ञा से धनुष यज्ञ दर्शन के लिए आए हैं। पूरी बात बताइए हा हा यह सुनकर के मालिन और माली उनका हृदय भराया न तो हर माई बाप हृदय के कठोर छदय केहन तो हर माई बाप हृदय के कठोर छ कि माता पिता कितने कठोर हैं कैसा उनका पाषाण हृदय है कि उन्होंने कैसे पाषाण हृदय हैं, कि उन्होंने आपको बाबा जी के संग भेज दिया कितने सुकोमल बालकों पर भगवन, चलो अब भेज दिया तो भेज दिया गुरु आ गया और तो महाराज आपके संत गुरु ब्राह्मण गऊ इनके बड़े भक्त हैं भेज दिया तो भेज दिया लेकिन सवेरे सवेरे आज शरद पूर्णिमा सी का दिन है थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी है और तो सूर्योदय के पूर्व ही आप यहाँ कैसे पढ़ा रहे जी सब भेद समझाइए कि आप सवेरे सवेरे यहां कैसे आ गए ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं हम रो गुरु जी बाड़न कन के सफिया हम रो गुरु जी बाड़न कने के करे से काम हे मलिया। श्री रामेश्वर दास जी की वाणी है हमारे गुरुजी बड़े तपस्वी हैं निरंतर भगवान के पूजन ध्यान स्मरण में लगे रहते हैं अक्षत चंदन धूप दीप नैवेद्य तो उनके पास हमेशा रहता है पर तुलसी पुष्प दुर्वा पत्र ये तो रोज नए उतारे जाते हैं तो गुरुदेव के ठाकुर सेवा के निमित्त पुष्प तुलसी बिल्वपत्र आदि दुर्वा आदि लेने के लिए हम आए गुरुजी कैसे हैं जो तुमको फूल तुलसी उतारने भेजी क्यों अरे गुरुजी ने आज पहली बार भेजा है क्या वो तो नित्य की सेवा पूजा ठाकुर जी की नित्य की हमारी सेवा है मालिन्या करती फूलवा से कोमल सोहरो बदलवा कोमल आपके श्रीकर कमल हैं कैसे आप फूल उतारेंगे आप थोड़ा सा कष्ट करें धैर्य धारण करें अभी पर्याप्त प्रचुर मात्रा में हम तुलसी दल पुष्प विल्व पत्र आदि सब जो नित्य सेवा में लगने वाली सामग्री है हम अभी लेकर आते हैं सेवा नौकर चाकरों से नहीं होती सेवा आपने हाथ की है आप लोग अन्यथा न माने बड़े जो श्रीमंत लोग हैं भगवान ने जिन्हें बहुत संपत्ति दे रखी है बड़े से बड़ी कोठी बड़े से बड़ा महल बनाते हैं और बहुत सुंदर भगवान का मंदिर भी बनाते हैं पर मंदिर में पुजारी नियुक्त तो होता है घर के किसी सदस्य को अवकाश नहीं है वो तो ठाकुर जी को एक बार भाव से निहार भी ले पुजारी को भी इतना पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते हैं कि वह एक ही जगह आनंद से सेवा पूजा करता रहे थोड़ा थोड़ा देंगे तो उसको बड़े शहरों की आज बता रहे बम्बई कलकत्ता जैसे शहरों की तो उन बेचारे ब्राह्मणों का ग्रह साश्रम है उनको अपने इतने बड़े महंगे शहर में रहकर सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दस जगह बारह जगह पूजा करने जाना पड़ता है आप विचार कर सकते हो कि मोटरसाइकिल से दौड़ दौड़ करके दस बारह जगह की पूजा कैसी होगी ठाकुर जी के चंदन लग रहा है नाक में लग रहा है की आंख में लग रहा है इससे कोई लेना देना नहीं और भोग के नाम पर ठाकुर जी को छोटी सी कटोरी में मिश्री चनोरी ऐसा ही होता है पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के साथ अपने राम पन्ना गए पन्ना जहाँ ठाकुर श्री युगल किशोर जी विराजमान है वहाँ पन्ना की राजकुमारी जी थी बक्सर वाले महाराज जी से भी जुड़ी हुई थी बहुत अच्छी बड़ी सज्जन थी उन्होंने पूज श्री गोपालाचार्य जी महाराज को बुलाया था हम भी साथ में ही थे तो परंपरा है ना ठाकुर जी के भोग के लिए छोटे से लाल जी तो एक इतनी सी चांदी की कटोरी में मिश्री थी किसमिस काजू थे और एक कटोरी में बढ़िया से सुधार कर रखा हुआ एक संतरा और एक छोटे से चांदी के गिलास में केसर आदि पड़ा हुआ सुंदर दूध स्वागत में उन्होंने इशारा किया सेवक ने प्रस्तुत किया और महाराज जी चार बजे तक वो मौन रहते थे पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज चार बजे तक वो मौन रहते थे अब मौन खुलने का समय हुआ नहीं था तो ठाकुर जी के लेके पहुंचे तो उन्होंने इशारे में पूछा कि ये क्या है किस लिए है सरकार ठाकुर जी की लाल जी के लिए भोग है ठाकुर जी आए हैं चल के थक के और ट्रेन से हम लोग पहुंचे थे तो नहाए धोए नहाए धो के तुरंत वो आ गई तो भोग रखा तो श्री गोपालचार्य जी महाराज ने ऐसे कान किया समझदार को इशारा काफी ऐसा कान करने का मतलब था कि दूध लेके आई हो इसको कान में डाल दो और जो कटोरी में वो था ना उसको लालजी को दिखा के कि ऐसे किया कहा ले जाओ वो समझ नहीं आ स थोड़ी देर में 10 मिनट बाद बाल्टी भर दूध आ गया इतने फल आ गए मिठाई आ गई तब तो बोले हाँ। अब बढ़िया लाल जी बढ़िया से पाए एक कहावत है संस्कृति यथा देहे तथा देवे यथा देहे तथा देवे भगवान को ठंडी गर्मी नहीं लगती है पर हमें ठंडी गर्मी लगती है तो भगवान को नहीं लगती क्या अवश्य लगती है। आपने अब तो निरंतर गर्मी बढ़ती चली जा रही है शायद तीन चार साल हो गए होंगे और ज्यादा पुरानी बात को तो पता नहीं बहुत जोर की गर्मी पड़ी व्याकुल हो गए सब लोग और तो हमको लू जैसी लग गई तो लोगों ने कहा कि एसी लग जाए तो बहुत अच्छा है ये जो ठंडी वाली मशीन है एसी लग जाए तो बहुत अच्छा है हमने कहा कि हम तो कोमल हो गए और ठाकुर जी कठोर हैं क्या हम इसी गर्मी को सहन करेंगे आप लोगों का इतना ज्यादा हित चिंतन है तो सबसे पहले ठाकुर जी के मंदिर में एसी लगाओ ठाकुर जी ठंडक लें, उसके बाद हम लोग ठंडक ले तब, तब, तब तो ठीक है और ठाकुर जी तो गर्मी में लोग घर में मंदिर बनाते हैं और उसमें एसी भी लगाते हैं। लेकिन जितनी देर भगवान की पूजा करने और अपने पाठ पूजा के लिए बैठते हैं, उतनी देर पंखा कूलर एसी सब चला देते हैं वहाँ से निकले नहीं तो सब स्विच ऑफ कर देते हैं ठाकुर जी को पर्दा लगा देते हैं अब फिर कहते हैं कि ठाकुर सेवा हमारे घर में इतने दिनों से हो रही है और हम तो आफत से आफत में पड़ते चले जा रहे हैं हमको तो बिल्कुल सुख शांति अरे भले आदमी सुख शांति कहां से मिलेगी तुम ठाकुर जी को ठाकुर जी समझते ही नहीं हो हम यह नहीं कहते कि ब्राह्मणों को अपने घर में शास्त्रीय पद्धति से पूजा के लिए उनको रखना नहीं चाहिए हम नहीं बोलते पर हम ये कहना चाहते हैं भले ही शास्त्रीय विधि से देवार्चन के लिए किसी पवित्र सदाचारी वैष्णव भक्त हरिभक्त ब्राह्मण को आप रखें और इतनी सेवा उसकी करें कि उसे किसी दूसरे का मुखापेक्षी न होना पड़े उसका गृहस्थाश्रम बहुत आनंद से चले दिन भर पूजा पाठ भजन करेगा वो सब किसके लिए उससे तुम्हारा कल्याण होगा तुम्हारा लाभ होगा पर ये व्यवस्था बनाने के बाद भी घर के मालिक ठाकुर जी हैं इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान को कम से कम धोख देने प्रणाम करने आना चाहिए और यथा साथ साध सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए आप लोगों ने दर्शन किया होगा नाम भी सुना होगा हमारे ब्रज की एक महान विभूति परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री श्री जी बाबा मथुरा वाले श्री श्रीजी बाबा बड़ा परिवार है उनका श्रीजी बाबा के बड़े भैया थे श्री आनंद बाबा बड़े अच्छे विद्वान थे और फिर श्रीजी बाबा और उनसे छोटे श्याम बाबा अभी विराजमान है उनसे छोटे एक भाई श्री राजा बाबा और फिर श्री श्याम बाबा अभी श्याम बाबा विराजमान तो चार भाई तो सबके पुत्र पौत्र आदि बड़ा परिवार लेकिन पूज्य श्री श्रीजी श्री बाबा जो परिवार का सदस्य ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित नहीं होता अपने हाथ से कोई न कोई भगवान की सेवा नहीं करता बाबा बोलने की तो क्या चले उसकी ओर देखते नहीं थे उसकी ओर देखते नहीं थे वो ऐसे आते उसके सिर ऐसे कर लेते थे चाहे पुत्र हो पौत्र हो पुत्र बधू हो कोई हो ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा स्वयं पोशाक बनाने से लेके मुकुट श्रृंगार तक संपूर्ण सेवा अपने निजी व्यवहार में बहुत हिसाब से खर्च करते थे वो लेकिन ठाकुर जी की सेवा में कच्चा कोई काम नहीं मोती का श्रृंगार है तो ये बाजार के कच्चे मोती नहीं बेशकीमती पक्के मोती का पूरा श्रृंगार पन्ना का श्रृंगार है तो पूरा पन्ना का श्रृंगार हीरे का तो पूरा हीरे का श्रृंगार कई कई तरह के हिंडोला और कथा के अतिरिक्त समय में अपने हाथ से भगवान के श्रृंगार बनाते रहते पोशाक बनाते रहते सबको सिखा दिया उन्होंने साथ में कथा में पंडित रहते उनको भी भगवान की सेवा में लगा के रखते तो आज उनके द्वारा दिए हुए संस्कार आज भी उनके परिवार हैं यही वृंदावन में रसिया बाबा के यहाँ शरणागति में श्रीनाथ जी विराजे हैं बहू बेटी से लेकर प्रत्येक व्यक्ति श्रीनाथ जी को ऐसे लाड़ लड़ाते हैं कि हम उसको अपनी वाणी से कह नहीं सकते ऐसा नहीं कि कोई सेठ साहूकार भगत जगत आ जाए कोई उत्सव मेला ठेला है तो भगवान को बढ़िया भोग नहीं उनका मंगला से लेके सैंतक उत्तम से उत्तम भोग सामग्री प्रत्येक दिन की पोशाक अलग प्रत्येक उत्सव का कोई घर में हो ना हो ये परंपरा। ठाकुर जी की सेवा आप श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का एक वचन है कितना प्यारा वचन है कि पूरे संसार में प्रत्येक गृहस्थ के घर घर लिखा देने योग्य श्लोक है बल्लभाचार्य महाप्रु बहुत सुंदर श्लोक महापूजी कह रहे हैं गृह सर्वात्मना याज्यम ते त्यक् न शक्य कृष्णार्थे सत्रियुंजीता कृष्णो नरथ से संसार को गृहस्शत्रम को सर्वथा त्याग दो ये रहने लायक नहीं है गृह कार्यज नाना जंजाला चेत दुर्गम शैल विशाला बोले क्या करें इतना वैराग्य नहीं है इतना विवेक नहीं है भोगों के प्रति आकर्षण और रुचि अभी मिटी नहीं है संस्कार इतने विशुद्ध नहीं है कि हम ग्रह सर्वात्मना त्याजम वाली बात मान लें बोले ठीक है कोई बात नहीं यदि तुम घर नहीं छोड़ सकते हो तो बिल्कुल मत छोड़ो घर में ही रहो लेकिन कृष्णार्थ हम उस घर को कृष्ण के निमित्त उसका प्रयोग कर दो श्री कृष्ण तुमको सारे अनर्थों से मुक्त कर देंगे ये घर श्री ठाकुर जी का है ये पतिदेव भी श्री ठाकुर जी के हैं ये सास ससुर भी ठाकुर जी के हैं ये पुत्र पुत्रियां भी ठाकुर जी की हैं, ये मकान दुकान नौकरी चाकरी सब ठाकुर जी का है और सबके ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी के सब हैं। इस भाव से अष्टाम सेवा घर में पधरा लो और अपनी संपूर्ण प्रवृत्ति को कृष्णार्पित कर दो तो श्री कृष्ण तुम्हे सम्पूर्ण अनर्थों से मुक्त कर देंगे कृष्ण मोच कहा लेकिन भैया वो ऐसे काम नहीं चलेगा कि घर में सेवा पूजा एक बड़ी भारी समस्या बन जाए कि अब कौन करेगा भगवान की पूजा बोले वो वो मोड़ा कर ले मोड़ा को जाने स्कूल नाक पहचते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं कि हमें स्कूल में जाएंगे वहां डंडा पड़ेंगे तो डंडा पड़ते नहीं पहले डंडा भी पड़ते थे तो भगवानी में पानी भरा गोपाल जी को डुप डुप किया शक्कर धरती भोग के लिए चले स्कूल ये थी ठाकुर जी को लाड लड़ा प्रेम से ठाकुर जी की सेवा बोलो भक्त वत्सल भगवान भगवान ने कहा कि आपका सौहार्द बहुत अच्छा है कि तुलसी पुष्प बिल्व पत्र आप प्रचुर मात्रा में हमें लाकर दे सकते हैं लेकिन हरि गुरु संत इनकी सेवा सेवकों के द्वारा नहीं होती है इनकी सेवा तो अपने हाथ से स्वयं करनी चाहिए फूलेवा हाँ। है निज हाथ में से सुकुमार मत समझो हाँ हम अपने हाथ से पुष्प उतारेंगे क्यों फूल वो से कोमल किंतु वज्र से कटोरती फूल वो से कोमल किंतु बज्र बस वेद की दुहाई क्यों दे रहे हैं क्योंकि मिथिला की मालिन मालिमिया हैं यहाँ वेद वेदांत निगम की चर्चा गली गली में होती है तुमने पता तुमको पता नहीं कि भगवान अणोरणियान भी हैं और महतो महियान भी हैं पुष्प से कोमल भी हैं और वज्र से कठोर भी हैं अब एक व्योवृद्ध माली जिसकी भूमिका में स्वयं पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी रहा करते थे वयोवृद्ध माली व्याकुल हो गया कहीं ऐसा न हो कि इन्होंने मालिन को तो निरुत्तर कर दिया और जल्दी से ये अपनी डोलची लेकर आगे बढ़ जाएं और तुलसी पुष्प उतारने लगे उस वयोवृद्ध माली ने कहा कैसे तुरव रहुआ फूल धनुषधारी कैसे तुरव रहुआ फूल कैसे तुरमुआंत तुरुआ राजा जी के बगिया के मानी मलिनिया राजा जी के बगिया के माली मलिनिया राजा जी के बगिया के माली मलिनिया राजा जी की बगिया के गिनती कर ले मिलजुल धनुषधारी विनती कर ले मिलजुल धनुषधारी कैसे सुरभ रहुआ कैसे सूरभ रहूआ पू धनुषधारी कैसे सुरभ रहुआ आप लोग सब समझ रहे ना आप कैसे पुष्प उतारेंगे हम सब माली मालिन पूरे परिवार से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कैसे तुरब रहूले बटोही कैसे तुरब रहूले बटोही धन्य रा और माई बाबू धन्य राउल नगेरी धन्य रावर माई बाबू धन्य राउ नगेरी धन्य रावर माई बाबू धन्य राउ नगेरी धन्य माई बाबू धन्य राव नगेरी धन्यान धन्य कुल सुधारी जीत से सुरग धमी भूल धन भाई कैसे तुरम रहुआ कैसे तुरम रहुआ भूल धनस भाई कैसे तुलम रऊआ आुरमुआ कैसे तुरब और जैसे रोज तुरब ऐसे आज भी जैसे रोज तोड़ते हैं उतारते हैं ऐसे आज भी उतार लेंगे कोई आज नए नए पुष्प तुलसी उतारने आए हैं क्या ये गुरुजी की भी सेवा पूजा नित्य की है और हमारी भी तुलसी पुष्प लाने की नित्य की सेवा मालिक कहते आप भले ही रोज उतारते हो गुरुजी जी आज्ञा देते हो आप जाने आपके गुरुजी जी जाने लेकिन हम अपने मन की बात कहते हैं क्या सांवर गोर दोनों जोड़िया निहार के सांवर हमरा मनवा होल चूल धन सुधारी कैसे तुरम रऊआ मानवा होल चूल धन सुधारी कैसे तुरम बऊआपू कैसे तुरब रहुआ फूल धन सुधारी कैसे तुरम रऊआ आ, आ, बोले आपकी बाणी बड़ी मीठी है आपकी बोलन बड़ी अनमोल है आपकी शोभा भी बड़ी निराली है और इतना ही नहीं आपकी कमान के जैसी खिची हुई विशाल भोंहीं आपके कर्णांक सुदीर्घ नेत्र जब आप ऐसी भौं करते हैं ऐसे देखते हैं तो उस समय हमारे मन में क्या होता है हम बोल नहीं सकते वाणी से हमको लगता है कि आज मिथिलासी आपका दर्शन करके निहाल हो गए हम सबका भाग्य खुल गया कैसन मीठ ला गेरा बोलिया मोलिया बोलिया मोलिया शोभा लागे लागेला अतुल धनुषधारी मटकी चलावसे भोवा नयन राउर चंचल खंजन चंचल खंजन बुल बूल भंशधारी कैसे कैसे तूरमारी कैसे रौआ सबके देखी हम बुझा देवी रौआ सबके देखी हम की देवी मिथिल के भाग दैले फूल धन सुधारी जिला के भाग गैले फूल धंसधारी गैले तो फूल के पकुरियों से कोमल नगुरिया भूल के पकुरियों से कोमल नगुरिया को राउर तरुआ हथेली गुल गुलंसधारी तुरब तुरब बोले आप अनुमति दें तो सही हम तुरंत पुष्प उतारेंगे अरे बोले हमारी तो नाक नहीं नार कट जाएगी हमारी नाक कटना तो चलो नाक कटने के बाद में जिंदा तो रहता हम तो मर जाएंगे हमनी अछक रऊआ फुलवा उतारमी अछक रऊआ फारमिक रऊआ भूलवा तारमी है फ जबा में शूल धमकदारी है में आप कहते हैं हम अपने हाथ से उतारेंगे जब आपने उतार लिया तो हम तो इतने बेचैन हो जाएंगे पीड़ा ऐसी जैसे किसी के कलेजे में कोई सूल चु दे तो वो जी नहीं सकता मर जाएगा हम सब की ये हालत हो जाएगी ठाकुर हाँ बोले में कुछ नहीं होगी हम गारंटी लेते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा बस अनुमति दे दो क्योंकि विलम्ब हो रहा है बोले महाराज एक समस्या और एक तो सुकोमल आपके चरण तल सुकोमल आपके करतल पुष्प से अधिक कोमल आपकी उंगुलिया कैसे आप पुष्प चयन करेंगे पाखुड़ी से भी कोमल आपकी उंगुलिया है एक समस्या तो ये है और दूसरी समस्या ये है सुनिला की, की पत्थर से नारी बनी जाले, सुनिला की पत्थर से नारी बनी जाले, सुनिला की पत्थर से नारी बन जा राउर पर से चरणिया के धूल धमस भाई धूल रंग आपकी चरण रस्ते पत्थर की अहल्या एक पाषाण से अहल्या बनकर आसमान में उड़ गई तो पाषाण से वृक्ष तो बहुत कोमल होते हैं और ये है आपके चरण के स्पर्शिति में वहां हाथ से आप चुएंगे तब पता नहीं क्या होगा कहीं ऐसा न हो कि सारे बगीचे के लता पता वृक्ष सब उड़ जाए आकाश में फिर तो अनर्थ हो जाएगा ये बगिया उजड़ जाएगा ये क्यों ओकेला संदेह रावर अथवा लागत कहीं लाल संदेह राव कहीं उड़ होड़ जामूल धनुषधारी उड़ी है भूलबो कमूल धनुषधारी कैसे आपको कहीं उड़ जाई हो गो कमूल धनुषधारी कहीं उड़ गई है गो समूह गच्चियमन गाजवन पेड़ पेड़ वृक्ष जड़ सह उड़ न जाए इसलिए हमारे लिए तो भारी समस्या हो जाएगी हम मिथिलेश महाराज को क्या उत्तर देंगे कि ये किशोरी जी की बगिया उजड़ कैसे गई श्री बिंदु जी महाराज ने कहा है कि पाँव के बिंदु कवि जादूगरी पढ़ के पधारे इत सोई तंत्र मंत्र कछु बाग पे चलाई हो पाँव के छुवत ही आकाश उड़े पाहन तो कहीं हाथ के लगते बिटप उड़ जाई है आपके चरण का स्पर्श होते ही और अहिल्या आकाश चली गई सुंदरी स्त्री बनकर कहीं आपके हाथ के लगने से ये वृक्ष उड़ न जाएं। श्री रघुनाथ जी मुस्कुराए भाई तुम मिथिला के माली रसिक बड़े बातें बनाए हमें बातन उर्झाओ ना आतुर प्रतीक्षा गुरुदेव मेरी करत तो है पुष्प हेतु अधिक विलंब अब लगाओ ना कोमल हित कोमल कठोर हैं कठोरन को नारायण आपने कही में सकुचावो ना बड़े भाग्य पाई मन भाई सुखदाई सेवा जो हमारी गुरुदेव की सुड़ाओ ना सेवा जो हमारी गुरुदेव की सुड़ाओ ना हमारे गुरु जी की सेवा मत छुड़ा एक बात बात सुना दें है तो थोड़ी साधु साई बात पर कह देते श्री वृंदावन में एक बड़े सिद्ध पुरुष थे रामानंद संप्रदाय के श्री स्वामी नंदराम दास जी महाराज जिनके द्वारा स्थापित ये घाट स्थान रामानंद सम्प्रदाय का बहुत प्राचीन स्थान है बाराघाट खाग चौक बाराघाट नरसिंह टेकरी ये बहुत पुराने स्थान तो श्री स्वामी नंदरामदास जी महाराज उनके जिस परिवार से वे साधु बने थे उनके पिता पितामह राजगुरु थे क्या थे राजगुरु थे और राजगुरु भी जयपुर रियासत के राजगुरु अब बचपन में ही बैराग्य हुआ सब छोड़ छाड़ के जमात में चले गए त्यागी तपस्वी साधु हो गए तो उस समय राजाओं का जमाना था रियासती जमाना था वो बड़ा भारी माना जाता था कि जयपुर महाराज आए ग्वालियर महाराज आए मच जाता था वृंदावन में तो जयपुर महाराज श्री स्वामी नंद रामदास जी महाराज का दर्शन करने आए बड़ी विनम्रता से संतों की। राजा को उनको क्या लेना देना तो राजा तो राजा था उसकी श्रद्धा भी थी कि हमारे गुरु खानदान के हैं और तो अच्छे संत हैं। तो उसका मन था बोले महाराज यहाँ आप जंगल में बैठे हैं आप थोड़ा सा इशारा हो जाए यहाँ पूरा एकदम और लंबी चौड़ी जमीन हो जाए यहाँ सब महल बन जाए सुंदर आपके स्वरूपानुरूप आश्रम बन जाए आपके सेवक को ठाकुर जी ने सामर्थ्य दी है केवल आपका एक इशारा चाहिए आपकी आज्ञा चाहिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ तो महाराज तो भगाना चाहते थे राजा को क्यों तो बड़े फकर थे बोले सेवा करना चाहता तो न रुपए से सेवा होती न नौकर चाकर से सेवा होती है लय चिलम्भर चिलम भर, भर। अब राजा ने जीवन में वो तो नौकर चाकरों के अभ्यासी एक गिलास पानी उठा के न पिए उनको क्या पता कि गांजा कैसे पानी डाल के मला जाता है और कैसे गांजे की चिलम तैयार की जाती है और किस पद्धति से अपने बड़ों को आदर पूर्वक दी जाती है ये बेचारा क्या समझे तो ऐसे ऐसे करने लग गया शक पका गया राजा तो मंत्री था वो उसको मालूम था सचिव राजा था, कि कैसे चिलम भरी जाती तो उसने इशारे में नेत्र के सारे में कहा प्रकार, आप ले तो लो हमको दे दो तो ले तो लिया चिलम हाथ में राजा ने पर जैसी सचिव को दिया महाराज ने तुरंत चमीटा उठाया था यहां से इतनी देर से हल्ला कर रहा था कि मैं सेवा करूंगा सेवा करूंगा नौकर चाकरों से सेवा होती है एक चिलम तो भर नहीं सकता आया बड़ी सेवा करने भागे लोगों ने कहा महाराज क्या किया आपने इतने बड़े महाराज साहब को भगा दिया बोले देखो सोना चांदी रुपया पैसा आएगा ईट पत्थर आएगा तो साधुओं का भजन बिगड़ जायेगा इसलिए हम लोग ब्रिजवासी का रूखा सूखा अन्न भिक्षा में आता है रोज मन अन्न की भिक्षा आती थी बाराघाट में पूरा सुनरक गांव आज भी चेला है बाराघाट के कंठी लेता पूरा सुनरक ठाकुरों का गांव है बोले वहां से छुटकी अन्न आता है रोज ठाकुर जी को ताजा ताजा भोगता गरीब ब्रिजवासियों का अन्न खींचे राजा अन्न खाएंगे तो सबका भजन नष्ट हो जाएगा एक बार में ऐसा व्यवहार कर दिया कि हमेशा के लिए फांस कट गई अब यहाँ आएगा नहीं और तो राजा भला क्यों आने वाला द्वारा नहीं आया में सामान्य सी लगती है पर सामान्य घटना नहीं, नहीं है ऐसे हमारे पूर्वजों ने भजन किया है ऐसे भजन नहीं किया है कि बड़े सेठ साहूकार आए बड़े अधिकारी आए, तो उनको लेने एयरपोर्ट तक पहुंच गए संत जी महंत जी अगवानी करने एयरपोर्ट तक चले गए ऐसे हमारे पुरुखों ने भजन नहीं किया भजन किया शरीर संसार से असंग रहकर भजन किया खाक चौक में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज विराज रहे थे और नेपाल नरेश जो पधार गए श्री वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जू पूरा परिवार का परिवार समाप्त हो गया था आपने सुना होगा उनके दादा संभवतः उनका नाम श्री महेंद्र वीर विक्रम सहादेव जी था नाम में हो सकता हमें कुछ भूल भी हो सकती है लेकिन जहाँ तक हमें स्मृति में है तो महेंद्र जी ही नाम था उनका वो आए यहाँ रंग जी के मंदिर में कोई उत्सव था उसमें आए उसमें अंग्रेजी जमाना था देश परतंत्र था भारत अंग्रेजी साथ में और बड़ी गरीबी थी खागचौक में भी बहुत सभी जगह सामान्य स्थिति ही थी खाग में बहुत सामान्य स्थिति थी आवश्यकता थी कि कहीं से कुछ व्यवस्था हो तो और बढ़िया हो ऐसा था और महेंद्र की जो दादी थी पिता थे वो पहाड़ी बाबा के शिष्य थे और पहाड़ी बाबा की कुछ आ, उन आ, राज परिवार की कुछ निशानी भी यहाँ थी एक छोटी सी बात हम आपको बताएं। एक कटोरा ऐसी अंगड़ खड़ में पड़ा था तो हमने सोचा पीतल का कटोरा है इसको साफ करके भगवान की सेवा में भोग लगने के काम में ले लें स्टील का तो है नहीं पीतल का है उसको बढ़िया से अमनिया किया तो बहुत चमकने लग गया उसमें कुल चित्रकारी बनी थी हमने महाराज जी को दिखाया अरे भले आदमी पीतल का नहीं सोने का कटोरा है ये नेपाल की रानी ने दिया था ठाकुर जी के भोग के लिए ऐसा ही साधुओं में तो अंगड़ खंगड़ में सब पड़े रहते सामान पहाड़ी बाबा के पीछे कोठरी में था तो आवश्यकता भी थी कि नेपाल महाराज का गुरुद्वारा तो उन्होंने संदेश भेजा यहाँ के एक प्रधान पंडा जी आए राजकीय सेवक के साथ खाक चौक में आए बोले महाराज साहब पधारे हैं नेपाल नरेश श्री रंग जी के मंदिर में उत्सव है और आपको भी बुलाया है आप वहाँ पधारे राजा साहब आपका दर्शन करना चाहते हैं महाराज बोले पंडा जी ये विद्या चलाओ चल जाओ यहाँ से क्या क्यों बोले देखो हमने किसी राजा रानी के नाम पर लंगोटी नहीं लगाई है हमने रघुनाथ जी के नाम पर लंगोटी लगाई है घर द्वार छोड़ा है और हमारे लिए पूरी धरती पर एक ही राजा है राम राजा और कोई दूसरा राजा नहीं है सब रंग हैं तुम्हारे राजा साहब बुला रहे हैं हम चले तो जाएंगे लेकिन इस राजा की तरफ पीठ हो जाएगी ठाकुर जी तो इशारा करके बोले इसकी तरफ पीठ हो जाएगी तो ऐसा काम हम नहीं करना चाहते कि हमारे रघुनाथ जी की तरफ हमारी पीठ हो जाए और दूसरी तरफ हमारा मुंह हो जाए ये हम नहीं चाहते है हम गरीबी में रह जाएंगे लड़े लेंगे आज बहुत भारी भूल कर रहे हो आप यहाँ के बड़े बड़े लोग बुला रहे हैं उनको महाराज साहब हमारे यहाँ जाएं लेन लग रही है दर्शन की महाराज बोले दुनिया का ठेका हमने नहीं ले रखा हम नहीं जाएंगे महाराज जी नहीं गए अत्यंत अभाव की स्थिति थी उसमें महाराज जी को अभाव क्या था वो तो फकर महापुरुष थे जिनको कचू ना चाहिए वे ही सहन साहब उनकी यात्रा पूरी हो गई लौट के चले गए यहाँ नहीं आए बाद में पता नहीं उनको क्या हुआ वहाँ जाने के बाद उन्होंने पत्र लिखा अपने दूत को भेजा पत्र लिखा कि महाराज में आपको बुलाने की सामर्थ्य तो नहीं रखता हूँ पर मैं भगवान पशुपतिनाथ जी का सेवक हूँ आप पशुपतनाथ जी का दर्शन करने शिवरात्रि के अवसर पर पधारे नेपाल राज्य आपका स्वागत करना चाहता है महाराज जी फिर जी के दर्शन के लिए हाँ पशुपतनाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे महाराज जी पशुपतनाथ जी के दर्शन के लिए पधारे सारी व्यवस्था नेपाल सरकार की तरफ से हुई और राजकीय स्वागत हुआ वहाँ राजा साहब बहुत कुछ देना चाहते थे महाराज जी बोले देख बच्चा तुमने पहले लिख दिया पशुपतिनाथ जी का दर्शन हो गया दर्शन अब मिलजुल लिये यहाँ अब चले हम कमांडर लेके आए कमांडर लेके जाएंगे रुपया पैसा नहीं चाहिए हमें इतना सा रह गया जालान जी ने बुलाया था सब पत्रकार बोले बताओ एक महीने की कथा बनारस में हो रही है सब लोग काम धंधा छोड़ के बैठे है इससे क्या फायदा है भ्रष्टाचार तो बंद नहीं हो रहा ये बंद नहीं हो रहा वो बंद नहीं हो रहा ऐसी उठपटांग पता नहीं क्या पढ़ाई होती है इन लोगों की हम तो नाम से ही घबराते हैं पता नहीं क्या कहने लग जाए हमने कहा देखिए पहले आप हानि गिनाइए कि कथा कीर्तन लीला से क्या हानि है इसके बाद हम लाभ गिनाएंगे हानि तो एक भी नहीं गिना पाए वही कहते रहेगा कि भ्रष्टाचार अरे भ्रष्टाचार बढ़े तो कथा से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कीर्तन से बढ़ रहा है कि लीला से बढ़ रहा है किससे बढ़ रहा है ये तो आपका उत्तर गलत है तो बोले ठीक है उत्तर आप गलत है आप स्वीकार नहीं करते तो आप लाभ घिनाइये क्या लाभ है हमका सबसे पहला लाभ तो ये है तीन घंटे चार घंटे कथा में बैठने वाला व्यक्ति झूठ बोलने से बच जाता है चोरी करता भले चोर हो पर तीन घंटा चोरी से बच जाएगा व्यसन करने वाला व्यसन से, से बच जाएगा ऊट पटांग कामों से बच जाएगा ये तो उसको लाभ उतनी देर का लाभ तो उसको हो गया फिर टेंट वाले को फायदा हुआ लाइट वाले को फायदा हुआ दोना पत्तल वाले को फायदा हुआ पंसारी को फायदा हुआ कपड़े वाले को फायदा हुआ और पंडित जी को फायदा हुआ ब्राह्मणों को वरण में बैठे उनको फायदा हुआ संतों को फायदा हुआ बताओ घाटा किसको हुआ बताओ और तुमको फायदा हुआ तुम अखबार में छापोगे सबको लिफाफा कपड़ा मिल रहा है जयालन जी सबको मिठाई का डिब्बा दे रहे हैं सबको कपड़ा दे रहे हैं तुमको भी फायदा हो रहा तुमको तो क्या फायदा ये तो हुआ लौकिक फायदा और यदि ईमानदारी से कथा सुन लिया शरीर संसार से वैराग्य हो गया और श्री ठाकुर जी के चरणों में अनुराग हो गया तब तो महाराज सारी समस्या ही समाप्त तो हो जाएगी जन्म मृत्यु का चक्कर ही छूट जाएगा। इसलिए ये कभी नहीं कहना चाहिए कि कथा से क्या लाभ कीर्तन से क्या लाभ अच्छा एक बात बताओ आप सभी लोग बैठे हैं और हम हर से पूछ रहे हैं कथा से लाभ होता है की नहीं होता है हम मन में विचार सुधीर जी से पूछ रहे हैं जीवन में किसी भी मनुष्य के इतना भी परिवर्तन आया है यदि उसकी नाम जप में रुचि जगी है कीर्तन में रुचि जगी है गौ सेवा में साधु सेवा में रुचि जगी है उसके मूल में सत्संग है हम आपको क्या बताने हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, हम उन्हें उन लोगों से साक्षात मिले नहीं है पर पूज्य श्री पत्मेड़ा महाराज जी ने कहा की हमने सम्पूर्ण भारत में गो यात्रा की तो हजारों स्थल ऐसे मिले जहां लोगों ने कहा कि मलुक पीठ वाले महाराज जी की आपके यहां कथा हुई थी उसको सुनकर हम लोगों ने गौशाला खोली। पहले देश में हजारों गौशालाएँ खुल गईं, हजारों लाखों लोग गौसेवा में लग गए बोले ना पथमेड़ा जानता है कि कितने लोगों को सत्संग से लाभ हुआ और हमसे बोले न मलुक पीठाधीश्वर जानते हैं कितने लोगो को लाभ हुआ लाभ लेने वाले लोगो ने लाभ ले लिया अभी विनय पत्रिका का सत्संग हुआ था अब अब तक लोग एक सौ दिन में एक सौ पाठ कर रहे हैं और विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं विनय पत्रिका के पाठ की, की। आप विचार कीजिए जिनका शरीर दक्षिण का है जिनकी मातृभाषा या तो दक्षिणी है या अंग्रेजी है हिंदी ठीक से जानते नहीं और सुप्रीम कोर्ट में जिनकी अच्छी सर्विस है ऐसी एक माताजी ने विनय पत्रिका की कैसे पूरी कथा सुनी कैसे सुनकर उसको पुस्तकाकार किया है उन्होंने कैसे हमने हिंदी सीख ली एक खंड प्रकाशित हो चुका है एक खंड या दो खंड दो खंड प्रकाशित हो गया हम भूल जाते हैं दो खंड संभवतः प्रकाशित हो चुके हैं अभी वो माताजी लगी हुई है कहने का आशा यह है कि हमारी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी कि सत्संग से लाभ नहीं होता है सत्संग से लाभ क्यों नहीं होगा गोस्वामी जी के शब्दों में मत कीरती गति भूति मत की गति भूति भला सो प्रभा सदसंग कोमल के लिए कोमल हैं और कठोर के लिए कठोर हैं इसलिए तुम संकोच मत करो और तुम जरूर पुष्प तुलसी ला दे सकते हो दे दोगे लेकिन हमारे गुरुदेव की सेवा मच्छीनो हमसे क्योंकि तो सेवा सेवकों से नहीं सेवा तो नौकर चाकरे से नहीं होती सेवा तो अपने हाथ की होती अपने हाथ से सेवा की जाती है और तुमने जो बात कही है कि आपके चरण से शिला स्त्री बन गई सुंदरी अहिल्या बन गई और आकाश में उड़ गई बात तो सत्य है पर ये सब गुरुदेव की महिमा है हमको क्या हुआ कैसे हो गया हम नहीं जानते बाकी तुम्हारी बात का समाधान ये है कि यदि तुम्हारे भावना के अनुरूप कही गई बात सर्वथा सत्य यदि है तो तब तो हमको कहीं फूल तुलसी मिलेगी ही नहीं दुनिया में जो तुम्ही फूल चुनो तो सुनो गुरु धर्म हमारो सखा निबहना इसलिए हम किसी के बगीचे में जाएं और बगीचाई ही उड़ जाए तो हमको तो पहले से कहेंगे इस बगीचे में श्री राम लक्ष्मण के आने पर पूर्ण निषेध है ऐसा तो कहीं है नहीं हम तो सब जगह फूल तुलसी लेते हैं यही की कोई बात थोड़ी है हाँ हा हा किसलिए मिथिले में बसी कर विनती नारायण दास मिथिले में बस करे बिनती नारायण दास मिथिले में बसी करे बिनती नारायण दास दासे <चीछे> में बसी करे नारायण दास बाके यहाँ सभी अनुकूल धंसधारी कैसे कैसे हा हा हा माली बोले बस बहुत हो गया हम ज्यादा आपको पीड़ित नहीं करना चाहते हैं है हो रघुलाल कह के आपनों निहाल कीनो आपने हमसे कह दिया कि आप हमारे हो बस इतनी सी बात सुनकर हमारा मन इतना प्रसन्न हो गया है कि की हो रघुलाल कह के आप नो निहालो जाऊ बलिहारी प्यारी नवल चिन्हारी की आज पहली बार तो मिलना हुआ पर नई चिन्हारी में इतना प्रेम लीजे मन माने फूल के अनुरूप अनकूल लाल गेंदा गुलाब कली जू टिका समारी निवार आग्रह किंतु एक नाथ न मानिए जू रखिए मर्यादा या विदेह फुलवारी की तीसरी ही वाचिका की मर्यादा आपको रखनी पड़ेगी क्या मर्यादा है बताइए तो सही नारायण बाग में प्रवेश कर के पूर्व एक बार बोलिए जय जनक दुलारी की इसमें प्रवेश करने के पहले आपको श्री जनक दुलारी जी की जय आपको जय बोलना पड़ेगा देखो ये सब बातें इसलिए कि रघुनाथ जी खिलखिला के हंस पड़े उनकी और अधिक मुस्कान श्री मुख कमल पर प्रकट हो तो उनके लाल लाल अधर पल्लव विकसित हो तो उनकी दंत कांति का दर्शन हो जाए इसलिए माली इस प्रकार की उनमें तो भाव तो बहुत है प्रेम बहुत है तो श्री रघुनाथ जी हंसे बोले वाह बहुत चतुर हो एक बार तो लगा कि अब आप बड़ी दया करके अनुमति दे रहे हो लेकिन देते देते आपने एक ऐसी बात कह दी की हम असमंजस में पड़ गए माली मिथिलेश के हो जानू छतराई तुम्हारी हम हैं रघुवंशी बर वंश गिरधटोलेंगे तो नीति को न छोड़े कोटि विघ्न क्यों न आवे पास जाचक जन आवे तो अटूट तो कोष खोलेंगे लाख विघ्न आ जाए हम मर्यादा नहीं त्याग करते हम अपने की कीर्ति का विचार करेंगे कोई याचक हमारे सामने आ जाए तो हम खजाना खोलने में भी संकोच नहीं करते कहत सौंदर्य मणि मन में विचार देखो रघुपुल की पावन मर्याद से न डोलेंगे तुम सब हो चाकर समाश्रित श्री जनक जी के तुम ही जय बोलो हम कदापि नहीं बोलेंगे तुम ही जय बोलो हम कदापि नहीं बोलेंगे आप सब जनक जी के नौकर चाकर रहो आप जनक जी की बोलो सुनैना जी की बोलो उनकी पुत्री की जय बोलो हमारे ऊपर दबाव क्यों बना रहे मालियों ने कहा महाराज हमने सुना है कि आपके नाम के आगे एक विशेषण जुड़ा हुआ है क्या श्री मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम विशेषण आप सबकी मर्यादा रखते हैं, रघुपुल की मर्यादा का इतना ख्याल है तो निम की निमिकुल की मर्यादा का इतना भी ख्याल नहीं है ये हमारे यहाँ की भी तो मर्यादा है और तो आप मर्यादा पालन नहीं करना चाहते है तो आपने पूछा ही क्यों सरकार बोले हम मर्यादा में हैं, इसलिए तो चहु ऐसी चितई पहले चारों ओर देखा कोई है यहाँ फिर जब सामने माली दिखाई पड़े तो पूछ माली गंध और आपकी अनुमति होगी तो ही हम उतारेंगे बिना अनुमति के हम नहीं उतार सकते बोले तो आप बिना हमारी मर्जी के पुष्प नहीं उतार सकते ऐ हो रघुलाल सचि सुमन सुगंध फूल मर्जी हमारी बिना कैसे आप तोड़ेंगे तारका सुबाह आज निश्चय संहारे बहु वीर आपनी आप यहाँ पे सब बोरे यहाँ आपका तीर कमान नहीं चलेगा यहाँ तो प्रेमी जन है यहाँ कोई राक्षस नहीं है सूरताई वीर ताई यहाँ ना चलेगी लाल यह है दिव्य मिथिला यहाँ दीन वे निहोरोगे सुमन सुगंध सुचित तबलों नहीं लेन पी हो जो लो जनक नंदनी की जय जय नहीं बोलोगे जनक जी की जय जय बोलोगे तो ही तोड़ पाओगे अब देखो अब सरकार थोड़े से पिघले अब पिघल कर राम जी क्या कह रहे हैं बड़े प्यारे शब्द हैं ध्यान पूर्वक श्रवण करने के योग्य सेवा में प्रवीण बड़े माली मितले से जू के वैसे ही कहोगे जैसो तुमको सिखायो आप बड़ी चतुर है आपके मालिक की जो आज्ञा है उसका आप पालन कर रहे हैं और रही किशोरी जी के जय बोलने की बात तो वैसी कोई अनुचित नहीं है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है क्यों क्योंकि भूमि की सुता है सिया भूतल में विदित यश चंद्र भूमि को विधाता ने बनायो है भूमि नंदनी है सारी धरती पर यह प्रसिद्ध है चंद्रमा तो एक ही है आकाश में लेकिन दूसरा कोई चंद्रमा है तो श्री जानकी जी का मुख्य चंद्र है और आपकी जनक राज दुला जी का ओझ तेज सौर्य कहता है कि कर में उठाए लियो शिव को धनुष उठ सोरवे को जगत को मही बदल छायो है हमने सुना है यही मिथिला वासियों से कि पांच वर्ष की आयु में श्री जानकी जी ने अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और उसके नीचे के स्थल पे चौका लगा दिया उसे स्वच्छ कर दिया उसका वस्त्र बदल दिया ये सब ठीक है किंतु जय जानकी की, की बोलोगे न भूल कहू तो क्योंकि राम रघुराज रघुवंश को जायो है हम महिमा स्वीकार करते हैं पर हम रघुवंश लाल हैं हम जय नहीं बोलेंगे माली ने कहा महाराज आपने प्रशंसा तो पूरे खानदान की कर दी इतनी सी बात में आपको क्या इतनी सी बात के लिए आप अटक रहे हो इसमें दरिद्रता दिखा रहे हो ये अच्छी बात नहीं है ये प्रेम का धाम है मिथिला और यहाँ प्रेम के अधीन आपको रहना पड़ेगा क्यों क्योंकि राम ही केवल प्रेम पिया जानी ले ज्ञान हम तो जान गए हैं आप प्रेम के अधीन हैं फिर इधर उधर की बात आप क्यों बना रहे हैं हाँ। तो सरकार मौन रह गए तो लक्ष्मण जी से कहा आप जय बोल दीजिए समाधान कर दीजिए बोले हम तो राम जी को छोड़ किसी को न जानते हैं न मानते हैं न पहचानते हैं हमारा मस्तक तो एक जगह झुका है, जगह जगह हम सिर झुकाने के अभ्यासी नहीं हैं। हाँ सरकार का रुख हो जाए तुम कह रहे हो झुकाओ तुम बोलो जय बोलो तुम्हारी बात क्यों माने हमारे सरकार एक बार हमको इशारा करें, एक बार नहीं लाख बार जय जय बोलेंगे हम लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे तुम बोले चले तुम्हारी बात हम थोड़ी मानेंगे हम तुम्हारे सेवक नहीं है हम राम जी के सेवक ये लक्ष्मण जी महाराज बोले वाह ये अच्छे रहे ये तो रघुवंशी के जाए हैं बड़े सरकार हैं ये तो ये बोलेंगे ही नहीं और ये छोटे वाले तो और चमक जमक वाले ये तो कहते हम तो किसी को मानते ही नहीं जानते ही नहीं देखो सरकार आपको गुरु जी की आज्ञा है और आप तुलसी पुष्प लेने आए हैं गुरुजी की सेवा में विलंब ठाकुर जी की सेवा में विलंब आप तो विलंब छोटी सी तो बात है जय बोल दीजिए सरकार मुस्कुरा गई जय तो उनको बोलना ही है जाके चहू और कलनाद करें कमलाज मिथिला धाम महिमा अपारी की जय हो योग और भोग मध्य प्रेम जो छिपाए गुर जनक जैसे भूप सदाचारी की जय हो भाव भक्ति भक्तिशील सदाचार कौन पावे पार मिथिला निवासी नर नारी की जय हो जय हो सुशील प्यारी प्रिया फुलवारी की जनक ओ सुने ना की दुलारी जूकी जय हो श्री जनक राज दुलारी झूकी जिस मिथिला के चारों कमला जी कल कल नाग करती हैं बड़ा दिव्य जल है कमला जी का हमने तो स्नान किया है कमला जी में हाँ क्या कहना कौन सी नदी है वो छोटी सी जो है दूधमती हाँ दूधमती जी बिल्कुल छोटी सी नदी है लेकिन ऐसा दिव्य जल है दूधमती जी का हम कह नहीं सकते एक बार हम लोग वहीं स्नान ध्यान करके वहीं दूधमती जी के जल से एक बार बहुत पहले की बात है दूधमती जी के जल से ही हम लोगों ने रसोई बनाई वहीं ठाकुर जी को भोग लगा महाराज क्या कहना क्या दिव्य स्वास्थ जी हाँ हाँ हाँ तो जय जय श्री सीताराम अपार मिथिला धाम की जय हो योग और भोग के मध्य जिन्होंने प्रेम तत्व को छिपा के रखा है ऐसे सदाचारियों में सिर श्री राजर्षि जनक जी महाराज की जय हो और इनके भाव भक्तिशील सदाचार की चर्चा इतनी अद्भुत है की उसका कोई और छोर नहीं है ऐसे मिथिला नगर निवासी नर नारियों की जय हो इस सुंदर फुलवारी की जय हो जनक जी की जय हो सुनैना जी की जय हो और उनकी प्राण प्यारी श्री जानकी जी की जय हो हाँ। हाँ। अब तो माली प्रसन्न हो गए अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, हमारे अमृत में अमृत सी मरयाद सेना डोलते की पावन से ना अब तो की सेना किंतु दी किंतु अब तो हम इस पद को पूरा बोल चुके ना अब तो मालियों का हृदय भर आया बोले भाई देखो अपने सुख के लिए अपने आराध्य को पीड़ा पहुंचाना अच्छा नहीं है। अब तो लीजे सुमन भर दोना ललने दो ललन दो लीजे सुमन भर भरी दोमन भरी दोना। से तो दोना भरना ही है पर आपका हृदय रूपी जो पात्र है उसको हम सब जो मिथिला हैं सुमन सुन्दर मन जिनमें कामना वासना नहीं है जो युगल प्रेम से लवालब भरे हैं यही सुमन हैं। इन सुमनों को अपने हृदय रूपी दोने में आप विराजमान कर लीजिए सुमन भरी दोना दो सुमन बरी दोमन भरी दोमन बही बेबी चमेली कली चंपाती बेरी चमेली जनक बगिया की जूही मनोहर जनक बगिया गेंदा गुलाब गुलना ललन सुमन बरी मनोहर जोड़ी जय खत बदल सकल दुख भागे खत बदल सकल दुख भागे अस जी सोची बहुत डर लागे सोची बहुत डर लागे अस जी सोची बहुत डर लागे सोच कोई लगा देना तो ना लगे सुमनोना लगा देना सोना कहूँ जिस लगे लैन दल फूल मुदित मन लेकिन लगे लैन दल फूल मुदित मन उसके पहले फिर एक बड़ा सुंदर भाव श्री हरिजन जी का है आह क्या कहना बड़े रसिक आचार्य हैं श्री हरिजन जी भाई गुरु जी का कुछ न कुछ असर तो चेला में आएगा कि नहीं किसके स्थित हरिजन जी जानते हैं नहीं श्री नारायण स्वामी जी के सुखे जिनके कितने पदे श्याम द्रगन की चोट बुरी लखी जिन जाहि लगन लगी घन श्याम की धरत है पद परत है सुद नहीं तन सुाया घाम की नारायण बोरी भई डोले रही न काहू काम की उन नारायण स्वामी जी जिनके बाणी के पद और उनके सवैया कवित्व आदि के बिना आज भी रात लीला नहीं हो सकती तो नारायण स्वामी जी के साक्षात सिंहते हैं श्री हरिजन जी यहाँ एक बात लेनी हमको समझनी है अनन्य रसिक हैं श्री ब्रज रस के अनन्य रसिक हैं श्री नारायण स्वामी जी ब्रज के रसिकाचार्यों में उनकी गणना है नारायण स्वामी जी और जानते हैं नारायण स्वामी जी का निकुंजगमन कैसे हुआ आप जानते हैं कुसुम सरोवर पर एक लता से कमाल वृक्ष से लिपटे हुए उनका शरीर मिला बड़ी कठिनाई से वृक्ष से उनको छुड़ाया गया ऐसे महान अनुरागी प्रेमी श्री नारायण स्वामी जी हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने वृत्त साहित्य परिषद की स्थापना की उनमें बारह जयंतियां महाराज जी मनाते हैं उनमें नारायण स्वामी जी की जयंती आज भी महाराज जी के द्वारा अपने जो वृत्त साहित्य परिषद न्यास है उसके द्वारा आज भी जयंती कुसुम सरोवर में नारायण स्वामी जी की जयंती मनाई जाती है उनकी समाधि है उनके शिष्य हैं और वे अनन्य श्री वृंदावन के रस के रसिक हैं और उनके शिष्य हरिजन जी मिथिला रस के अनन्य रसिक हैं इसका मतलब है कि ये कोई बात नहीं है कि गुरुजी जी कृष्णोपासक हैं तो चेला रामोपासक नहीं हो सकता या चेला रामो पासक है तो गुरुजी जी कृष्णोपासक नहीं हो सकते भैया ये बेकार का झगड़ा है राम कृष्ण का झगड़ा है हम रामानंदी हैं हम कृष्णानंदी हैं भैया ये झगड़े में मत पड़ो सब जुगल सरकार के उपासक हैं वही श्री सीताराम जी है और वही युगलवर श्री श्यामा श्याम है इनमें किंचित भेद नहीं है हमारे संप्रदाय की पवित्र परंपरा में तो श्री रघुवर यदुवर गाय विमल कीर्ति संचोधन मीरा जी ने अनेक स्थलों पर अपनी वाणी से स्वयं स्वीकार किया है कि मैं रैदासी की शिष्या हूँ और भाव क्या है बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई अभी हमारे पास लिखे रखे हैं उनकी वाणी के प्रमाण कितने पदों में उन्होंने रेदासी का स्मरण किया है मीराबाई ने लेकिन वो कहेंगे तो समय फिर दिशा बदल जाएगी इसलिए हम केवल संकेत कर रहे हैं और वो मीरा जी अपना सदगुरु श्री रैदास जी को स्वीकार करती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और उपासक कितनी हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति से बहुत से लोग कहते है अरे राम राम अब तुमने कृष्ण मंत्र ले लिया और तुमको राम जी की लीला अच्छी लगती है तो आप तुमको राम जी की कथा नहीं सुनना चाहिए मिथिला की रस की चर्चा नहीं सुननी चाहिए क्यों तुम्हारा वहाँ प्रवेश ही नहीं हो सकता प्रवेश तुमको चाहिए तो पहले श्री राम मंत्र श्री जानकी मंत्र की दीक्षा लो तब प्रवेश मिलेगा अथवा बहुत से लोग कहते हैं अरे तुमने राम मंत्र जानकी मंत्र ले लिया तुमको वृंदावन का निकुंज रस बिल्कुल नहीं मिल सकता तुम पहले यहाँ की रसो रसोपासना के किसी संप्रदाय में दीक्षित हो उसके बाद फिर काखा गाघा शुरू होगा एक घटना हम आपको सुनाते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी की सनिधि में एक महात्मा रहते थे बहुत अच्छे प्रेमी महात्मा थे पढ़ते भी थे भजन खूब करते थे हमसे भी पढ़ते तो उनको बहुत मधुर रस की उपासना की बड़ी भावना उनको जगी तो उस भावना जब उनके मन में जगी तो वो अब हम सारी घटनाएं हमें पूरी जानकारी में है लेकिन हम नाम नहीं ले रहे हैं एक अत्यंत प्रसिद्ध स्थान में वे गए संत बोले संत से बोले हमको तो निकुंज रस चाहिए और अरे बोले बाबा तुम कहाँ भूल में पड़ रहे हो ये रामानंदी तिलक लगा रखे हैं और तुमको तो यहाँ का रस मिलेगा नहीं किसी जन्म में नहीं मिलेगा एक उपाय है संप्रदाय छोड़ो यहाँ दीक्षा ले लो फिर से विरक्त वेश ले लो रसिक परंपरा में दीक्षित हो तो मिलेगा सीधे निकुंज में पहुंच जाओ मुहूर्त भी निकल गया कि किस दिन दीक्षा होनी है देने वाले तैयार लेने वाला तैयार वो तो महात्मा बोला था उसने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कहा कि महाराज जी मेरे मन की भावना इधर का लगाव हमको ज्यादा है आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ पूछ के आया हूँ और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां दीक्षा ले हाँ। जरूर अवश्य महाराज जी बोले, अवश्य कितनी बढ़िया बात है एक महापुरुष कृपा करें दीक्षा लेते ही निपुण्य में प्रवेश हो जाए इससे उत्तम और क्या है पर एक बात है अब हम महाराज जी के वाक्यों को दोहरा रहे हैं हमको अपराध लगे पिछले महाराज जी के वाक्य को उनके ही शब्दों में दोरा रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि उन महापुरुष को जाकर हमारी दंगवत कहना और कहना सुदामा कुटी में एक गणेश दास नाम का साधु रहता है इसलिए घर द्वार छोड़ के साधु बना था कि ठाकुर जी की श्री जी की कोई अनुभूति हो जाए पर हुई नहीं क्योंकि पात्रता ही नहीं है अपने साधन से तो करोड़ कल्प में कुछ भी अनुभव प्राप्त कर ले ऐसी पात्रता नहीं है पर केवल दीक्षा लेने मात्र से यदि निकुंज प्रवेश प्राप्त हो जाता हो तो पहले इस अपना नाम ले इसको दीक्षा देकर के कृतार्थ करें फिर किसी दूसरे को दीक्षा बनाए महाराज जी ने कह दिया महात्मा गए महात्मा तो महात्मा ही ठहरे उन्होंने हु बहू बात वहां सुना खा गए भगा उसको यहां से अरे झगड़ा कराएगा साधु समाज में इतने बड़े महापुरुष की बात उनको क्यों सुनाई जा करके? उनको क्यों बता दिया भगा दिया उन्होंने वो तो रोता हुआ आया बोले महाराज उन्होंने तो भगा दिया बोले जीवन में कभी हमारे सामने आना नहीं इतने बड़े महात्मा का नाम क्यों ले दिया वो हमारे वृंदावन की विभूति है महाराज जी बोले बड़े प्रेम से हम उपस्थित थे बावरे किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने से न किसी को भगवान मिलते हैं, न किसी को निकुंज का द्वार खुलता है न महल की टहल मिलती है ईमानदारी से, निश्चित निपट भाव से भजन करते हैं, उनके लिए सब कुछ सुलभ होता है जो भजन नहीं करते उनको कुछ नहीं मिलता रामकृष्ण नारायण में वेद नहीं है एक है एक की प्राप्ति हो जाएगी तो सबकी प्राप्ति हो जाएगी एक की भी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी और बोले मीरा जी ने राम राम कह के पायो जी मैंने राम रतन धन पायो श्रीकृष्ण को प्राप्त कर तमाम उदाहरण महाराज जी ने भक्तमाल के दिए इसलिए ठाकुर जी किसी की बपोती हैं क्या भक्तमाल में तमाम ऐसे भक्तों के चरित्र हैं जो यथार्थ में किसी संप्रदाय से दीक्षित नहीं थे केवल नाम का आश्रय लिया और भगवान के चरणों में उनका अनुराग उनको भगवत प्राप्ति हो गई हाँ हाँ तो हरिजन जी इसलिए भैया जहाँ जिन पूज्य सदगुरुदेव ने आप पर कृपा कर दी है और जो उपासना जो मंत्र आपको बता दिया है उसी में पूरी निष्ठा से लग जाओ और बस ठाकुर जी की झक खुलनी चाहिए एक बार फिर तो महाराज दर्शन के अंबार लग जाएंगे आप संभाल नहीं पाओगे कितने दर्शन होंगे दर्शन ही दर्शन होते रहेंगे आप गोकुल भवन वाले परमन महाराज का जीवन चरित्र उनकी बाणी पढ़कर देखिए अभी भी ऐसे संत हैं हमारे श्रीधाम वृंदावन में जिनको भगवत कृपा से अनेक अनुभूतियां हो रही हैं, लेकिन वो कैसे हो रही है केवल और केवल भगवत भजन के कारण भगवत स्मृति के कारण हमारे परमन महाराज कैसे दिव्य संत श्री वृन्दावन बिहारी तो हरिजन जी का बड़ा प्यारा पद है हरिजन जी इतने व्याकुल हो गए कि मालियों ने अनुमति तो दे दी और सरकार तुलसी पुष्प उतारना भी चाहते हैं। अब सौदा तो पट गया लेकिन मैं क्या करूं? मैं सहन नहीं कर पा रहा तब अब वह माली प्रेम विभोर हो करके पुष्पों से प्रार्थना कर रहे हैं क्या करें अरे सुमन तेरी बाकुरी मेरे प्यारे को गड़ी जने जा प्यारे आज सुमन निज करन उतारत आज सुमन उता सुमनजे करण उतार हमी मृदुल नवली करी जनी जा जारे सुमन तेरी मां कुड़ी मेरी प्यारे तो बड़ी मसी जा छल उछल कर किसी डाली को झुका करके और फिर पुष्प उतारते हैं उसके ऊपर बड़ा सुंदर भाव है उझकी उझकी पक रही डुम डारी उधकी उझकी पक रही डुम नरमी कलैया कजीरो ड़ी जनी कलैया सजी तो रगड़ी जनी नरमी कलैया सजी तो रगड़ी जनी हरिजन लता पर हरिजन लतान पर अल के अलवी को गड़ी जाए मेरे मेरे को गड़ी जाए और अब ठाकुर तुलसी पुष्प उतार रहे हैं। ही से ही अब शरती सातहा गिरिजा जन जननी पठा संग सखी सब सुभग सया गई गीत मनोहर वी अपनी सहस्रियों के क्षेत्री किशोरी जी माता सुनेना जी की आज्ञा से गिरजा पूजन के लिए आई हैं पूजन की करके तैयारी संग आई जनक की लली पूजन की करके तैयारी सकने संग आई जनक की लली आसपास सखियां सखिया आसपास सखियां सखिया बीच में पियास कुमारी तो सकन आई जनक पीलली हाँ बीच में पियास कुमारी तो सकने संग आय जनक की पूजन सजाय पूजन साज सजाय विविध विधि कर कंचन की थारी सकने सद आई जनक की दीप नहीं ले अक्षत पान सुन संग आई जनक की नी कोई सखी सिर चंवर डुलावती कोई लिए जल झारी सखिन संग जनक की गही अगन गीन हरस भारी भाई जनक की लली सट कि पद नुर कर कंगन झन कारी कर आई जनक पी निर्मल निर नहाए सरोवर गिरजा के मंदिर पधारी सखन जनक या पूजन और पूजन के फल पर या पूजन और पूजन के फल पर नारायण बलि तक आई बली पूजा की न अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग भर मांगा और वाटिका में प्रसंग की चर्चा हम कल और आगे करेंगे क्योंकि घड़ी अनुमति नहीं दे रही है रोज रोज देर करेंगे तो फिर धीरे धीरे आप लोग भी सजह आस निज निज गृह जाहु लिखा न बिधि बह दे आप लोग कहेंगे बाव जनक जी वाली बात आ जाएगी कि आज पंचमी है आज भी विवाह नहीं हो पाया हमारा महात्मा फिर पूछेगा कि आज धनुष क्यों नहीं अब भैया धनुष को भी कुछ देर और रहने दीजिए तो उस वाटिका में युगल को युगल का दर्शन हुआ सियाजू निरखे राम जिसी और राम सियाजू की ओर अब काको में चंदा कहूँ और काको कहूँ चको युगल दर्शन कर रहे हैं और लौट करके सरकार गुरुजी के पास आए हैं किशोरी जी इतने महल में पधारी हैं अब पुनः इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इतना रस मिल रहा है नाम वंदना में पंद्रह दिन लग गए नो दुहा में पर पंद्रह दिन के पंद्रह दिन से भी ज्यादा लगे कितने दिन लगे मैं गिनती नहीं की लेकिन काफी दिन लगे नाम वंदना में और बहुत सुख मिला इतना कहने के बाद भी मन तो भरा नहीं और अब ये इतना सुंदर रसमय विवाह का प्रकरण है इसमें भागदौड़ करके जाना बहुत ठीक नहीं है रसभंग होगा इसलिए हम लोग अपने घर के ठाकुर जी है और ब्याह की शुरुआत तो हो गई तब जिस दिन से मथिला में पदार्पण सरकार का हुआ है उसी दिन से ब्याह की शुरुआत हो गई फिर वो बुंदेली बिंद, पंक्ति बाद में गाएंगे पूरा भजन भी एक दिन लिख करके दिया है हमको एक बुंदली पसमनती है पेलम परे रहे आम तरे आम तरे दूला बन गए हरे हरे पैल परे आम तरे दूल्हा बन गए धीरे धीरे ठाकुर जी दूल्हा बनाए बहुत सुंदर भाव है तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे आज यही विराम तुलसी अर्चन भी होना है तुलसी अर्चन भी होना है ये श्रावण मास में संबंध में भाव आया था के हरिगुरु संतों की अहतितु की कृपा से श्री मलुक पीठ में सपाद लक्षाधिक शालिग्राम भगवान विराज रहे हैं सवा लाख से अधिक संख्या में शालिग्राम भगवान यहां विराज रहे हैं तो कितना सुंदर अवसर भगवान ने दिया है कम से कम सवा करोड़ तुलसी भगवान को उनके नाम से चढ़ जाए सवा करोड़ भगवान नाम हो जाए सवा करोड़ सहस्त्र नाम हो जाए और सवा करोड़ तुलसी चढ़ जाए तो भगवत कृपा से अब पूरा तो हमें मालूम नहीं है कितना शायद सत्तर अस्सी लाख के करीब सत्तर लाख पचहत्तर लाख है अच्छा चलो अस्सी लाख से ऊपर तुलसी दल तो भगवान को अर्पित हो चुके हैं और बहुत से लोग थोड़े ठंडे पड़ गए ठंडे क्यों पड़ गए बोले अधिक चला गया अधिकत से अधिकम फलम पर हमें फुर्सत नहीं मिल रही है नहीं तो हम आपको बताते हाँ पुरुषोत्तम मास महात्म लिखा महात्म्य है हमारे पास ब्रह पुराण का जिसकी कुछ चर्चा हमने सुनाई थी फिर समय नहीं मिला इसलिए आगे चर्चा छूट गई उसमें लिखा है उत्तम पक्ष पुरुषोत्तम मास का क्या है एक पक्ष तो ये है कि जितना अधिक हो उतने में विशेष नियम किया जाए एक पक्ष है पर यह मध्यम पक्ष ही है उत्तम पक्ष है कि जिस महीने का अधिक हो उस पूरे महीने को लेना चाहिए माने अधिक श्रावण है तो शुद्ध पंद्रह दिन का सावन भी पहले का लो और पीछे का भी पन्द्रह दिन लो तो इतना सब पूरा ले लोगे तब पूरा अधिक माना जाएगा इसलिए आप लोग निराश हताश न हो अभी अधिक ही चल रहा है और जब तक सभा करोड़ नहीं होगा तब तक चलता ही रहेगा इसलिए आप लोग जो है उत्साह शून्य न होवें आप लोग कृपा करके जरूर भगवान को तुलसी अर्पित करें यहां तुलसी की व्यवस्था बड़ी दुर्लभ हो रही थी क्योंकि यमुना जी में जल वृद्धि हो गयी तो तुलसी मिलना बड़ा कठिन था बड़ी महंगी तुलसी आ रही है लेकिन भगवत कृपा से यहाँ लोग व्यवस्थापक कहीं से लाकर सुलभ करा रहे हैं तुलसी तो जो लोग तुलसी ले सकते हैं वो तुलसी यहाँ शंकर जी के पास बैठे हैं विधवा जी उनसे प्राप्त कर सकते हैं और बाकी कोई इस संकोच में न रहे कि हम कुछ दे नहीं सकते तो हम तुलसी ले क्यों सबके लिए छूट है तब तुलसी लो उसका कोई बहुत से लोगों के मन में संकोच होता है कि हम यहीं की तुलसी चढ़ाएंगे तो हमको पुण्य क्या मिलेगा ऐसी भावना बालों के लिए सेवा रखी गई है कि कुछ सेवा दे के ले लो और जिनकी ऐसी भावना नहीं है अकिचन है वो प्रेम से खूब तुलसी लें स्थान के साधु संत विद्यार्थी अथवा कोई भी सदग्रस्त वैष्णव भक्त जिनके मन में तुलसी अर्पण करने की भावना है प्रेम से बिना किसी शुल्क के तुलसी प्राप्त कर सकते हैं और भगवान शालिग्राम का अर्चन करें नित्य भगवान को तुलसी अर्पित करने का सौभाग्य आप सब लोगों को मिलता है दास तो केवल आपका प्रतिनिधि बनकर और वो तुलसी दल हम भगवान को अर्पित कर देते हैं आप सबके ओर से अर्पित करते हैं श्री वृंदावन विहाल की रत्मेश्वर लेन महाज्वालामालेन महा श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम ओग्सि माता जी मंच पर आ जाऊ रामायण देवी किरत चलत गात सुख भार बार में विज्ञान सुख संवन सुख करुकश कदमों हवने विमानी याद यादी कभी बर्दवसानी कब उसको रुद्ध करोगे यदि धारा किसी ना रशीतली पुष्पयि पुष्प देवतावंदनम हस्ताभ्या स्वात्मावंदनम पात्रमद्ध्ये स्थितो भ्रात केशवोपरी अंगलगनम मनुष्याण सर्वं पापं विपोहति आरार्तिग्रहण हस्तौ वृक्षाल्यो हस्ते पुष्पतला गृहवा मंत्रपुष्पाजलि हरी ओं जजने यजस्ता धर्म पुतुम सन्न तेहनाक सचंदजत्रपूरवे साध्या सी देवकुचंपकलसालपुष्प बिल्ब प्रवाल तोलमजे विस्वां पूजया जगदीशर मे प्रसीद ना सुगंधपुष्प्प्था कालोद्भवा च पुष्पाजलि दत्त गृहान परमेश्वर एक सूचना है आज श्रावण मास का सोमवार है और आज हमारे सवालक्ष शालिग्राम जी के पुजारी श्री बाल दास जी ने श्री मलुकेश्वर महादेव जी का भी श्रृंगार किया है तो सभी प्रेमी श्रृंगार का दर्शन करें और सोच सके तो आज गोपेश्वर महादेव जी का भी दर्शन अवश्य करना चाहिए क्योंकि वृंदावन के प्रधान शिव जी है भीड़ तो थोड़ी रहती है लेकिन अपने आप को बचाकर आराम से दर्शन करें जय जय श्री और जिनको भीड़ से ज्यादा परेशान है वो यहाँ कर लें